रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणातीतानंद उन्नीस सौ ईस्वी में जब त्रियानंद जी अमेरिका से भारत लौट आने के लिए प्रस्तुत होने लगे तो स्वामी जी ने उनका स्थान लेने के लिए त्रिगुणातीत महाराज को भेजना चाहा। तदनुसार उनके जाने का आयोजन लगभग पूरा हो चुका था कि स्वामी जी ने देह त्याग कर दिया इस आकस्मिक विपत्ति से सभी शोकमग्न हो गए और त्रिगुणातीत महाराज की विदेश यात्रा उस समय स्थगित रही बाद में उसी वर्ष नवंबर के प्रारंभ में वे मद्रास कोलंबो और जापान होते हुए सैन फ्रांसिस्को की ओर रवाना हुए उन्होंने अमेरिका में भारतीय वेशभूषा तथा आहार का व्यवहार करने का निश्चय किया यहाँ तक कि शायद उस देश में शाक सब्जी न मिले इस विचार से वे मन ही मन केवल रोटी चीनी खाकर ही रहने को तैयार हो गए दो जनवरी १९०३ ईस्वी को उनका जहाज सैन फ्रांसिस्को पहुँचा और स्थानीय वेदांत समिति के सदस्यगण उन्हें सम्मानपूर्वक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम एच लोगन के निवास स्थान पर ले गए कुछ सप्ताह बाद सी एफ पीटरसन दंपति का भवन उनका प्रधान कार्य केंद्र हुआ तथा वहीं पर पुराने एवं नए छात्रों के साथ नियमित रूप से वेदांत चर्चा होने लगी कार्यक्रमश बढ़ जाने पर त्रिगुणातीत महाराज स्थानांतरित होकर चार्लिस स्टूनर स्ट्रीट के एक किराए के मकान में आ गए यहां पर प्रति सप्ताह गीता तथा उपनिषद आदि पर व्याख्यान के साथ कुछ भजन संगीत की भी व्यवस्था हुई उनकी प्रसिद्धि फैलने के फलस्वरूप शीघ्र ही दक्षिण कैलिफोर्निया के ४२५ मील दूर स्थित लॉस एंजल्स में उन्हें वेदांत प्रचार के लिए बुलावा आया तथा 1904 में उन्होंने उन्होंने पर भी व्याख्यान आदि प्रारंभ कर दिए। अकेले ही दोनों कार चलाना असंभव देखकर उसी जल्स के, के कार्य का उत्तरदायित्व दिया उस वर्ष सैन फ्रांसिस्को का कार्य इतना बढ़ता गया कि वेदांत समिति की अपनी भूमि में गृह निर्माण करना अत्यावश्यक प्रतीत होने लगा इसके लिए उन्होंने मित्रों की सहायता से भूमि प्राप्त की तथा 25 अगस्त 1905 ईस्वी को वहां पर हिंदू मंदिर की नींव रखी पश्चिमी जगत का यही प्रथम हिंदू मंदिर था आज वह कार्य जितना आसान प्रतीत होता है स्वामी त्रिगुनातीथ के दिनों में वह उतना आसान नहीं था विरोधी या उदासीन मनोभाव वाले पाश्चात्य देशवासियों के सम्मुख एक ऐसा प्रस्ताव रखना उन दिनों दुस्साहस अथवा कल्पना की उड़ान के समान ही था तथापि त्रिगुणातीत महाराज के अतुलनीय उद्यम एवं उत्साह के फल स्वरूप अमेरिकी नरनारियों ने ही काफी धन लगाकर विदेशी तथा अपरिचित भावधारा के स्थाई प्रतीक के रूप में इस हिंदू मंदिर का निर्माण किया और वे ही इसके पृष्ठपोषक भी हुए परंतु स्वामी त्रिगुणातीत का इस विषय में कोई दावा आदि नहीं था वे कहते विश्वास करो विश्वास करो इस मंदिर के निर्माण में मेरा यदि तनिक भी स्वार्थ हो तो यह नष्ट हो जाएगा परंतु यदि ठीक ठीक ठाकुर का कार्य हो तभी टिका रहेगा वे और भी कहते इसका उपभोग करने के लिए मैं अधिक दिन नहीं रहूँगा बाद में जो लोग आएंगे वह ही उपभोग करेंगे त्रिघुनातीत महाराज अब नहीं रहे पर वह मंदिर आज भी अमेरिका में गौरवपूर्वक अपना मस्तक उठाए खड़ा रहकर वेदांत की सार्वभौमिकता तथा अपने प्रतिष्ठाता की गुरुभक्ति की साक्षी दे रहा है 7 जनवरी 1906 ईस्वी को लगभग 300 सौ की उपस्थिति में हिंदू प्रथा के अनुसार पूजा तथा आरती होने के पश्चात मंदिर मानव कल्याणार्थ समर्पित हुआ और 15 जनवरी से उपासना प्रारंभ हुई स्वामी त्रिगुणातीत मंदिर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी को अमेरिका लाने के इच्छुक थे पर विविध कारणों से महाराज का वहां जाना न हो सका